अस्मत कारण आरभ्य सूत्र में साधन कहते हैं टीका में तदीव चतुर्वाहानुक्त चार प्रकार समूह कह करके तन मध्यप हानोपाय विवेक क्या दे हानोपाय हान हानोपाय हान और दो पहला क्या है हे उपाय एवं दुखम अनागतम ये उपाय सर हो गया क्या है उसका कारण है अधर्शन प्रकृति पुरुष संयोग हान और हान उपाय गोदोहनादिवत प्राग सिद्धि गोदोहन तो सिद्ध है किंतु विवेक के खाते पहले सिद्ध नहीं होने से उपाय कैसे होगा असिद्ध से जो उपाय तो अभाव तत् तो सिद्धि उपायन वक्त तो मारवते तस्या विवेक क्याते विवेकख्या सिद्धेपायान विवेक सिद्धियोंत्पत्ति का साधना ज्ञान युगांगाषादशुक्ष ज्ञानदीरा विवेक ज्ञान ज्ञानदी आविवेक ख्याते योग के जो अंग योग से अंगानी योगांगानी तेराम अनुष्ठान योग के अंगों के अनुष्ठान करने से अशुद्धिक्षय होने पर अशुद्धिक्षय अशुद्धक्षय होने पर ज्ञान से दीप्ति ज्ञान की दीप्ति ज्ञान प्रकाश उज्ज्वलता ज्ञान दीप्ति होकर के कब तक आविवेक ख्याते विवेक ख्याति होने तक ज्ञान प्रकाश उधर जितने जितने योग अंग अनुष्ठान करेंगे इतने इतना अशुद्धि की निवृत्ति होगी अशुद्धि क्षेत्र पर ज्ञान सत्य प्रकाश होगा ऐसे विवेक ख्याति होने तक तो करना होगा पता है तिधाष्य मना नाम साधना नाम ये न ना प्रकार विवेक ख्यातिपायित तो दशी अभिधाष्य मान अभिधाष्य मानना साधना न अभिधा मान्य कैसे बनेगा मनुष्य होता है अभिधाष्य मान धातु क्या है धातु कहा जाए कहा जाया जाएगा लीट लख स्थान पर, पर सत्र होता है लिट के स्थान पर लिट बा सत वाह सत क्या है क्या तो है सतसज्ञा लीटर सत्सान यहां कर्मणि प्रयोग है कहा जाएगा कवि कर्मणी हो गया आत्मन पद ही सानज प्रत्यय हुआ और लिट के स्थान पर लिट पर रहते हो गया अभी पूर्वक धाष्य अगर आन आने मुख हो गया धास्य मान अभिपूर्वक धा धातु से कर्मणि सानज प्रत्यय हुआ सानस प्रत्यु पर स्य हुआ मुखागम हुआ अभि धास्यमान कहा जाएगा कहा जाएंगे जो साधना कहे जाएंगे उनकी जिस प्रकार उनमें विवेक ख्या उपाय तुम उसको दिखाते हैं साधना से मानानी कहे जाएंगे अविधाष अविधाष्य माना नाम साधना ना नाम यानी साधना अविधाष्य मानी ते तो शाम यथा विवेक ख्याति उपाय तो अभिधाष्य मान साधना के कहेंगे मन यमा जी वो विवेक खाति का उपाय जिस प्रकार होते हैं उसको पहले दिखाते हैं सूत्र योग योगा क्या सूत्र है योगांगानी अष्टाविधा अभिधाष्य मान अविधाष्यमान कहे जाएंगे योगांग अष्टो अभिधाष्य मान नीच करके अविधायमान कहे जाएंगे योगा ही यो, यथा योग दृष्ट आदिष्ट द्वारा न अशुद्धिम चिणवंति पंच पर्वण विपरयसेण यथा योगम यथा, यथा संभव योग के दृष्टा दृष्ट आदृष्ट द्वारा न कुछ दृष्ट प्रत्यक्ष कुत अदृष्ट के द्वारा अशुद्धि के निवृत्ति करते हैं योगा अंग यथा जो जैसा कर सकता है पहले हाष्टे में अनुष्ठान करने से पंच पंचपर्वण विपरय अशुद्धिप क्षय नाश उसका उत्कक्षय होगा नाश होगा पंच पंचपर्वण पंच से यस्य ये विपरय से पंच पर्व पंच पर्व रूप भी पर्व वाले विपर्य अशुद्धि रूपे उसका नाश होगा पंच पंचपर्वण टीका पंच पंचपर्वण विपरसित उपलक्षण विपर्य पांच पर्व वाले है केवल इतने नहीं पुण्या पुण्य और भी ये भी उसका भी क्षय होगा योगा अनुषण करने पर जातिया भोग हेतृत्वना पुण्य पाप भी जन्म आयु भोग के हेतु है ये भी अशुद्धि रूप है इनकी भी निवृत्ति होगी है योगान अनुसन करने पर पांच पर्व है आया पहले अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पांच को पाँच पर्व कहा अविद्या है विपर्य सूत्र क्या है अनित ये जो अविद्या है तम मोह महामोह तामिश्र अंध संज्ञक अविद्या राग देश अभिनेश को तमह मोह महामोह ऐसे कहा गया है ये पांच प्रकार हैं है उनका क्षय नाश युगा अनुशन करने पर और जन्म आयु भोग के हेतु पर पुण्य पाप कर्म भी अशुदृप उनका भी नाश क्षय होगा शेषम सुगम भाष्य में तत् अशुद्धि क्षय सम्यक ज्ञान से अभिव्यक्ति ज्ञानी की अभिव्यक्ति प्राकट्य सम्यक अभिव्यक्ति ज्ञान यथा यथा से साधना अनुष्ठियंत तथा तथा, तथा तनुत्तम अशुद्धि आपद्यति एक साथ अशुद्धि सबका क्षय नहीं होता है जितने जितने साधन अनुष्ठान करेंगे इतने इतने अशुद्धि तनुत्तम आ तनुत्व को क्षीणत्व को प्राप्त करता है क्षीण होता है तनु स्व होता है स्वल्पत्व को प्राप्त होता है अशुद्धि बहुत ही स्वल्पत्व को सब स्वल्प हो जाती है यथा यथे क्षय है अशुद्धि बहुत होने पर साधना भी नहीं होता है थोड़े स्वल्प साधना करने पर अशुद्धि क्षय होता है अशुद्धि क्षय होने पर यथा यथा से तथा तथा क्षय क्रमान ज्ञान से आप दीपीर्वर्धते क्षय क्रम के अनुरुद से इसी कि जिस क्रम से क्र क्षय होता है उसी क्रम से क्रमश धीरे धीरे धीरे का पहले स्व होता है फिर अशुद्धि होने के कारण अधिक हो जाता है श्रद्धा भक्ति प्रगति प्रवृत्ति ये सब कठिन है फिर अशुद्धि क्षय होने पर पहले।, पहले पहले तो हठ करके करना पड़ता है आ, यमनियम आसन प्राणायाम आदि कहेंगे आके अंग ही ये सब जो अनुष्ठान पहले करने पर स्वल्प अनुष्ठान प्राणायाम आसन करे यम नियम अभ्यास कुछ जितने हैं कर सकता है पहले करने पर कुछ अशुद्धिक्षय होने पर फिर आगे विवेक होता है वह आगे होता है फिर सदन में प्रवृत्ति होती है जब प्रारंभ होगा नहीं करते तो कुछ नहीं होता है प्रयास करना पड़ता है प्रयास करके आरम्भ करे तो आगे धीरे धीरे प्रगति होती है बहुत ऐसे करते हैं करें करें करके सोचते कुछ नहीं करते आगे करेंगे आगे करेंगे ऐसे हो करके समय चल जाता है आयु समाप्त समय हो जाती है करना पड़ता है निश्चय करके लक्ष्य अपना ध्येय क्या है ऐसा सोच करके कुछ करना पड़ता है जितने जितने आरंभ करे तो आगे फिर थोड़ा थोड़ा शुद्धिक्षय पर फिर करने में रुचि होती है ज्ञान की दीप्ति विवेक होता है ज्ञान प्रकाश पर विवर जाते बढ़ता है साख हलू ऐसा विवृद्धि प्रकर्षम अनुभव ऐसे जितने जितने ज्ञान प्रकाश हो इतने इतने वैराग्य फिर अनुष्ठान करो सत्वगुण बढ़ने पर अनुसान होता है करने की इच्छा होती है अशुदीक्ष तो होता है इसी क्रम से चलता है आगे आगे बुद्धि होती है बुद्धि कब तक होगी विवृत्ति प्रकर्षम अनुभव आ विवेक ख्या विवेक ख्याति तक विवेक ख्याति होने पर पुरुष प्रकृति का भेद ज्ञान हो जाने पर वहां तक ही विवृद्धि वहां तक हो गया पूरा हो गया आ गुण पुरुष स्वरूप विज्ञान आद तथा प्रकृति पुरुष पुरुष और एक गुण कहीं सत्व तो पुरुष भी कह देते हैं कहीं बुद्धि पुरुष भी कह देते हैं प्रकृति गुणात्मक है गुण पुरुष स्वरूप विज्ञानाद गुण और पुरुष ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है ये सत्व बुद्धि बुद्धि से स्थित सत्व, बुद्धी सत्व और पुरुष दोनों का विवेक नहीं होता है ये विवेक ज्ञान होना चाहिए पुरुष अलग है निलत पे और प्रकृति त्रिगुणात्मक है जड़ा है उसमें पुरुष का प्रतिम्ब दिखता है प्रकृति के कार्य धर्म सु पुरुष में तो होता है सुख दुख आदि कर्तव्य तो पुरुष में है नहीं पुरुष निर्देप है निष्क्रिय है असंग है तभी तो भी गुणों के साथ उसका जो संबंध होता है उसके कारण पुरुष में आरोपित होता है जो भोग होता है जो गुणों को दर्शन करता है दिखता है पुरुष तो भोग होता है और पुरुष का जो ज्ञान हो जाता है तो अपव्य मुख्य होता है दोनों का भेद ज्ञान होने तक प्रकश को बढ़ता है नानाविध कारण भाव से दर्शयन युगांग अनुष्ठान कीदृश कारण आह नाकार नाना प्रकार कारण तु、तो लिखता तो है युगांग अनुष्ठान प्रकार कारण है कारण तो है युगांग अनुष्ठान में कारण तो है जैसे तार्किकलोक कहते हैं कारण तीन प्रकार सामवायिक कारण असामवायिक कारण निमित्त कारण और वेदांत में दो ही कहते हैं ये निमित्त कारण उपादान कारण उपादान कारण को वो सामवाहिकाण न्याय के लोग कहते हैं और एक निमित्त कारण प्रकृति और निमित्त कारण प्रकृति उपादान और एक असामवायिक कारण भी कहते हैं यहाँ कारण विभाग करेंगे नाना प्रकार कारण कह करके यहाँ नौ प्रकार कह के कारण तो इसमें कैसा योगांग अनुसार कारण होता है दिखाते हैं भाष्य में योगांगानुष्ठान अशुद्धि कारणों अशुद्धि का वियोग अशुद्धि के वियोग का कारण अशुद्धि का वियोग होगा क्षय होगा योगांग अनुसार कारण इसमें दृष्टान्त दे देते हैं यथा परशुद्य परशु छेद्य वियोग कारण छेद काष्ट्रदि परश के द्वारा छेदन के अनुसार छेद्य का विभाग होता है वियोग का कारण जिस प्रकार परशु होता है का इसी प्रकार योगांगानुशन अशुद्धि का वियोग कारण है तीखा में अशुद्ध विियोजी बुद्धि सत्तम अशुद्धि कारण योगांगानुशन बुद्धि सत्व अशुद्धा बियोजयती अशुद्धि से वियोग करता है योगांगानुशान अशुद्धि से बुद्धिशत्व तो को वियोग करने से वियोजयती का करता कौन है ये योगांगानुशान योगांगानुशान बियोजयती अशुद्ध्या बुद्धि से अशुद्धि से बुद्धि सत्व को पृथक करता है इसलिए अशुद्ध वियोग अशुद्धि के वियोग का कारण हो गया योगांगानुषारम दृष्टान्त यथा परशु छेद्य छेद्य का परशु छेद्यम वृक्ष मूल नियोजयती छेद्यष्ठ वृक्ष है के द्वारा मूल से वियोग करता है परशु इसी प्रकार अशुद्ध वियोजेत बुद्धि सत्व विवेक ख्याति प्रापयति अशुद्धि से वियोग करते हुए बुद्धिशत्व में विवेक ख्याति प्राप्त करता है योगांगानुन यथा धर्म सुख जैसे धर्म सुख के उस सुखस्थ प्राप्ति कारण है धर्म से सुख की प्राप्ति होती तथा तो योगांगानुशानम विवेक ख्यात है प्राप्ति कारण योगा अनुसारम विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण पहले हो गया अशुद्धि के विियोगों का कारण दूसरा हो गया क्या थी की प्राप्ति का कारण नाम प्रकार अन्य प्रकार नहीं यही दो प्रकार हुआ अशुद्धि का वियोग कारण और विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण विवेक ख्या भाष्य में प्राप्ति कारण प्राप्ति कारण कारणम तो के क्या ख्या योगांग अनुशासन विवेकख्यास्तु प्राप्ति वियोग वियोग किम किम किम प्राप्ति यथा यथा यथा अशुद्ध सुख से तथा तो युगा अनुषानम विवेक ख्या है प्राप्ति कारण न अन्य कारण अन्य प्रकार कारण नहीं ये अन्य प्रकार कारण नहीं अन्य प्रकार कारण कौन होते हैं जो नहीं ये कति चेतानी कारण शास्त्रे बवंती कितने प्रकार कारण है जो ये दो प्रकार बताया विवेक ख्याति के, के प्राप्ति का कारण अशुभ के क्षय का कारण अन्य प्रकार नहीं तो प्रकार कारण कितने प्रकार है शास्त्रे प्रश्नाक नवे नव एव नव नव क्या हम्म नव एव प्रथ का बहुवचन नव एव तद्य टीका नान्य था कि प्रतिषेध श्रवनाथ पृछति नान्यता कारण ये धर्म से सुख का कारण इस प्रकार युगांगाशन विवेक प्राप्ति का कारण अन्य न अन्य प्रकार कारण नहीं होता है अन्य प्रकार नहीं होता है कहते अन्य प्रतिषेध श्रवनाथ तो अन्य प्रकार न कारण न होती तो कति चेता ये कारण कितने है तो न दर्शयती कारिक कारिका में श्लोक में दिखाते हैं उत्पत्ति अभिव्यक्ति प्रत्यप्तृत कारण न बधा स्मृत उत्पत्ति अभिव्यक्ति विकार आप कितने हो गए उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आप हो गए धति चैत होगी नवध कारण नव प्रकार कारण कहेगा नवसु नवसुम्ये नव प्रकार कारण विषय उत्पत्तिण मनोवती विज्ञान सेज्ञान से, से उत्पत्ति मनो मनोवती योगा अनुष्ठानक पर मन विज्ञान की उत्पत्ति उत्पत्तिण ज्ञान के उत्पत्ति होगी अनुष्ट से स्थित कारण मनस पुरुषार्थता शरीर से आहार का आहार भोजन स्थितिकारने इस प्रकार मनस अच्छा विज्ञान से उत्पत्ति मन भविस्तार मनस स्थित कारण पुरुषार्थता सर्वसेव आहार पुरुषार्थता पुरुषार्थता मनस्थिति कारण मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थ पुरुषार्थ मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता पुरुषार्थता जिस प्रकार भोजन सर्वस्थिति का कारण ऐसे पुरुषार्थता मनस्थिति का कारण पुरुषार्थ भोग अपर्ग जब तक तो है करना है तब तो तक मन रहेगा टीका मैं अत्र उदाह तुत्पत्ति मनोविज्ञानम विज्ञान अव्यपस्था अपनीय वर्तमानवस्था आपदय विज्ञानस्य मनोविज्ञानस्य के मनोविज्ञान से अलग अलगल कारण के होते बताते युगांग अत्र के लिए नहीं अन्यत्र कैसे कारण होते युगा अनुशाल तो दो प्रकार बताया अशुद्धि का का कारण असदीक्षा कारण और विवेकिया प्राप्ति कारण तो अन्यत्र कैसे कारण कहाँ कहाँ कोई होते हैं तो पहले मानना बताया मानना है उत्पत्ति कारण विज्ञान से मन में विज्ञान होगा विज्ञानम अव्यपदस्य अवस्था तो भविष्य अवस्था में उत्पत्ति होने के पहले अव्यपदस्य अवस्था से हटा करके वर्तमान अवस्था में आता दे जो कार्य उत्पन्न होता है प्रकट होता है पहले है अव्यवैद्य अवस्था में स्थित है भावी अवस्था में अभ्युत्पन्न अभिव्यक्त नहीं हुआ घट आगे दंड चक्र कु व्यापार करते घट अभिव्यक्त होता है तो घट में वर्तमान अवस्था आती है भविष्यत अवस्था से हटा करके अव्यवैद्य अवस्था भविष्य अवस्था से हटा करके वर्तमान अवस्था आपादन करता हुआ मन होता है विज्ञान से उत्पत्तिण विज्ञान की उत्पत्ति का कारण है अस्थित कारण मनस पुरुषार्थता मन की स्थिति का कारण है पुरुषार्थता पुरुषार्थता का अर्थ अस्मिताया उत्पन्न मनस्तावत अवतिषते अस्मिताया ना विविध पुरुषाथम अभिर्वत अस्मिता उत्पन्न मन पंचमेंट अस्मिता से उत्पन्न होता है मन तवत अवतिष से तब तक रहता है मन यव द्विवधम पुरुषार्थम न ना अभिर्वर्ते नाव द्विवधम पुरुषार्थम अभिनवर्ते दो प्रकार पुरुषार्थ है दो प्रकार क्या है भोग और अपवर्ग जब तक दोनों प्रकार पुरुषार्थ तो संपन्न नहीं होता है तब तक मन उत्पन्न मन अवतिष्ठते रहता है अस्मिता से उत्पन्न होता है मन मन रहेगा तब तक जब तक भोग अपन नहीं संपन्न हुआ अथ निर्वर्तित पुरुषार्थ दिअ निर्वर्तित पुरुषार्थ येन सा तन मन निर्वर्तित पुरुषार्थ जब पुरुषार्थ में निर्वर्धित सम्पादित हो गया तो स्थिति से नष्ट हो जाती स्थित तेरा पे थी उसका प्रयोजन था पुरुषार्थ तो देना का दोनों कल्याण स्थिति से नष्ट हो जाती तेरा पे थी स्थिति से हट जाती मन हट जाता है तस्मात्व कारणाद उत्पन्नस्य मनस अनागत पुरुषार्थ स्थिति कारण कारण से अस्मिता उत्पन्न हुआ उत्पन्न जो मन होता है उसकी स्थिति का कारण हो गया पुरुषार्थता जो कि अनागत आगे होने वाला मन जो उत्पन्न होता था है उसमें पुरुषार्थ अनागत भविष्य अनागत पुरुषार्थ की पुरुषार्थता मन की स्थिति का कारण दृष्टान्त महा से बाहर जैसे भोजन सर्वस्थिति का कारण है आगे भाष्य में अभिव्यक्ति यथा रूपस्य से तथा रूप रूपस्य आलोको यथा अभिव्यक्ति कारण आलोक होने पर रूप अभिव्यक्ति होती घट आदि वस्तु है उसमें रूप है आलोको रूपस्य आलोको से अभिव्यक्ति कारण आलोकों से रूप की अभिव्यक्ति होती तथा रूप भी रूप का अभिव्यक्ति कारण प्रकाशक है टीका में प्रत्यक्षान्त इंद्रिय द्वारा शतवा विशेष संस्कृत प्रत्यक्ष ज्ञान निमित्तम इंद्रिय द्वारा शतः विशेष संस्कृत अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त है इंद्रिय के द्वारा अथवा शत विशेष संस्क्रिया का विषय के अभिव्यक्ति विषय के अभिव्यक्ति ज्ञान तस् कारण यथा रूप से जैसे रूप का आलोक होता है प्रकाश का कारण अभिव्यक्ति कारण है इस प्रकार मन होता है प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त इंद्र के द्वारा तस्तः विषय के अभिव्यक्ति होती ये प्रत्यक्ष है कारणम कारण अभिव्यक्ति का कारण प्रत्यक्ष का कारण मन होता है जिस प्रकार रूप आलोकों का अभिव्यक्ति के कारण भाष्य में विकार कारणम मनस विषयानर यथा अग्नि पाक्यस्य का विकार काम हे विषयान अन्य विषय प्राप्त होने हो, पर मन में विकार होता है मन मनस विकार से कारण मन के विकार का कारण कौन वाला विषयांतर अन्न विषय विषयांतर अन्न विषय अग्नि पाक्यस्य अग्नि जिस प्रकार पाक्य के विकार के कारण तंडुलादि पकाते हैं तो पाके में विकार होता है गर्म होकर के पक शायद के अति तंडुल का पाक होता है पाक्य अपने विकार कारण ऐसे विषयांतर भी मन के विकार कारण ठीक है तस्या कारण यथा रूप से विकार कारण मनुष्य विषयांतरम मन के विकार का कारण विषयांतरम यथा ही हो मृकंड मृकंड मृकंडमको ऋषि मृकंडो सनसिमन य सहित मन सामतम करके साधन में में वल्लकी वलक वर्लक वीणा वल्लि विपंच्य पंचमस्वर श्रवण सामीलिताख्य दुरूपलव्यौवन संपन्नापसर समुमचाइचमा सामधिपहाय तरबु वल्ल कीपंचमन विपंचम पंचमस्तर स्वरण कि पंचम पंचम नामे ऐसे संगीत श्रवण के बाद श्रनम उन्मीलिता से उन्मीत अक्षम येन अथ उन्मूलि अक्ष अक्षे अक्षिण उन्मित अन्मता अक्षीण युखला मुखंडाकी दे अफसर साम अक्षसरा सुपलवण्यौवन अत्यंत सुंदर लाव्य मोहकारिपयन मो, मो, मो सपन्ना अवसरसम अफ्सरस शब्द सकारांत ये पुल्लिंग है अफ्सरस शब्द स्त्री अफसरा के लिए प्रयोग करते हैं अफसरस ऐसे है प्रयोग होता है, अब्षरा अब्षरा, अब्षरा, है उजन, अब प्रथमा तो अफ्सरा अपसरा असरस अफसरस ऐसे बनेगा अवसरस प्रथमा एक वजन क्या बनेगा अफ्सरा अत्संत दिखोजे अफ्सरा द्वितीय एक वचन अफ्सरसम अवसरस शब्द है पुल्लिंग शब्द जैसे दारा पत्नी के लिए दार शब्द का प्रयोग करते हैं किंतु दार शब्द पुलिंग है नित्य बहुत जन होता है एक पत्नी के लिए भी दारा कहा जाएगा दारा पत्नी एक पुरुष के एक पत्नी है तत् पुरुष से दारा ऐसे प्रयोग किया जाएगा अफस् पुलिंग है स्त्री के लिए अफसर शब्द कहते शब्द पुलिंग है सकारात्मक अफसर सं उम्रता उसका नाम शमान से देखते हुए मृत को समाधि में अपहत समाधि हो गया ये विकार का कारण हुआ भगवान का ध्यान कर रहे थे विषयंतर अवसर सामने आकर के गीतवाद्य सुनकर को के कोल देखा सौंदर्य स्त्री सामने मन विकृत हो गया सत्तम, सत्तम, सत्तम, सत्तम सत्ता सत्ता सप्तम सतम हा सप्तम थी मृत तस्याम सप्तम थी मनो सत्तम भगव मन सत्य हो गया मृतकंड मन मन सत्तम बहु सत जो क्या है वो कैर को काट कर सत्तो नपुंतक एक वचन मन सत्य हो गया असक्त हो गया अत्र निदर्शन ये तो अपने वाचस्पति दृष्टांत देते हैं मूल में तो ये था अग्नि ही पाक्य दृष्टांत दिया ये विद्वान है थोड़ा बीच बीज अपने भाषा प्रयोग करना चाहते हैं अग्निपाक्य तंडुलादि पाक्य तंडुलादि उसके विकार का कारण अग्नि ही कठिनावय सन्निवेश प्रसिद्धिला अवयव संयोग लक्षण से विकार के कारण अभी तंडू रहे कठिनावय सन्निवेश है पहले तो दाँत में चवाएंगे तो टुकड़ा नहीं होगा कठिन नहीं प्रसिद्धिला गर्म करने पानी में लेकर पकाया शिथिल अवयव हो गया संयोग शिथिल हो गया विकार हो गया बात हो गया खुल गया सतय विशेष प्रत्येक कारणम अच्छा दूसरा में प्रत्यय कारणम प्रत्यय कारण है ज्ञान कारण धूम ज्ञानम अग्निज्ञान से धूम ज्ञानम अग्निज्ञान ज्ञान कारण इसमें धूम ज्ञान का जो कारण अनुमान करते हैं वो तो आगे अभिव्यति कारण में आ जाएगा इसलिए यहां अनुमान धूम ज्ञान का कहीं ऐसा नहीं अर्थ करते टीकाने सतैव विषय से प्रत्येक कारण विद्यमान विषय का ज्ञान कारण होता है विद्यमान जो विषय उसके ज्ञान का कारण होता है प्रत्येक का, ज्ञान कारण होगा प्रत्येक कारण सतैव विषय से प्रत्येक कारण विषय से जो विद्यमान विषय का प्रत्येक कारण जैसे वन्नी का ज्ञान कारण है धूमज्ञान। वन्नी विषय विद्यमान तथ्य प्रत्यक कारणों का था ज्ञान कारण धूम धूम ज्ञान धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान से मूल्य में आया धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान से ज्ञान शब्द से अग्नि को ज्ञान शब्द से कहा गया अग्नि ज्ञान सै ज्ञाएते थे ज्ञान ज्ञाएते ज्ञान कहें तो ज्ञान अर्थ ल्यूट हुआ किसी अर्थ में कर्म ज्ञान का कर्म को ज्ञान कह दिया दर्शन शब्द दर्शन भाव में ल्युट करो तो दर्शन ज्ञान होगा दृश्य त्या रीति दर्शन करें तो चर्च हो जाएगा और कर्मण ल्युट करें तो दृश्य हो जाएगा दर्शन का इसी प्रकार पाठ हो पठनम पाठ भाव में करेंगे घए तो पाठ हो जाएगा पढ़ना पढ़ना और कर्म करें तो पाठ्य अर्थ हो जाएगा पाठ्य तथि पाठ हो ऐसा अलग अलग अर्थ होता है कृत्य लुटो बहुलम तो ज्ञान भाव में करें तो ज्ञान ज्ञमती ज्ञान त है ज्ञाय ती ज्ञान कहकर चक्षुरादि को भी कहीं कह देते हैं यहाँ तो ज्ञाय ज्ञान ज्ञान का विषय अग्निश्चास ज्ञानम चाहते अग्नि ज्ञानम अग्नि और ज्ञान में यहाँ षष्टि समाज में कर्मगार हो गया अग्नि रूप ज्ञान ऐसा तो ज्ञान का विषय अग्नि अग्नि का प्रत्यय कारण धूम ज्ञान धूम ज्ञान होने पर, पर अग्नि का ज्ञान होता है अग्नि के ज्ञान का कारण हुआ प्रत्यय ज्ञान प्रत्यय कारण का से ज्ञान कारण ज्ञान कारण अग्नि ज्ञान का नहीं अग्नि का एक तदुक्तम होती स्पष्टीकरण करते वर्तमान से अग्निर्ज्ञ से प्रत्यय कारणतया कारण मिट्टी वर्तमान से अग्निर्ज्ञ से अग्नि विद्यमान ज्ञान कौन वा अग्नि विद्यमान अग्नि ज्ञ उसका प्रत्येक कारण ज्ञान कारण है ज्ञान इसलिए धूम ज्ञान हुए कारण प्रत्येक कारण कारण ज्ञान कारण ज्ञ ब ज्ञान का कारण है ज्ञान योग धूम ज्ञानम अग्नि का ज्ञान कारण आगे प्राप्ति कारणम योगा स्थानम विवेक ख्याते है ये पहला का का है योगांगानुषारों विविख्याति का प्राप्ति कारण योगा अनुसारों विविख्या प्राप्ति कारण टीका में औसर्गिक निरपेक्षा कारणाना कार्य क्रिया प्राप्ति निरपेक्षा कारणनाम स्वाभाविक कार्य क्रिया है प्राप्ति निरपेक्ष जो कारण है निरपेक्ष है किसका पेक्षा नहीं करते है? साधावी कहे अपने कार्य कर नहीं प्राप्ति और अप्राप्ति कैसे होती तथा कुत अपवाद अपराप्ति किससे प्रतिबंध किस हो गया तो अपराधी में तो साधावी के कारण जब दिए तो उसकी प्राप्ति होगी कार्य करना ही प्राप्ति कार्य करना कारण है तो कार्य करना है प्रतिबंध नहीं हो तो कारण कार्य करेगा वनी है प्रतिबंध नहीं तो उसमें स्पष्ट रहेगा ही दा करेगा वनी में दाह है कुछ तीरणादि संबंध करने तो, तो बनी दाह तो दाह करेगी बनी कोई प्रतिबंध हो तो नहीं हो तो दाह करना ही प्राप्ति यथा निम्न उपसर्पण नाम अपाम प्रतिबंध हेतुना जल का स्वभाव निम्न जल का निम्न उपसर्पण निम्न नीचे उपजा जाना निम्न उपसर्पण है स्वभाव निम्न उपसर्पण स्वभाव या साम अप निम्न रूपर्पण स्वभाव सा तासाम अपाम जल शब्द अपाम शब्द स्त्रीलिंग होता है नित्य होता है स्त्रिंग होता है नित्य बहुवचन होता है अपाम अपान चोर चले जाने स्वभाव वाले जलों का प्रतिबंध होता है सेतु ना बंध के बंधे बंध से बंध सिंह बंधन से होता है तो सेतु होता है बंध सेतु बंध करते सेतु रूप बंध सेतु बंधन सेतु तो बंद दे से जल रू जाता है तथा यहाँ बुद्धि सत्व से सुख प्रकाश शील से स्वाभाविक सुख विवेक ख्याति जनकता प्राप्ति बुद्धि रूप से स्थित है सत्व सुख और प्रकाश स्वभाव सत्य गुण से सत्य से सुख होता है और सत्य प्रकाश प्रकाश प्रकाशभवन से स्वाभाविक सुख और विवेक इख्याति जनकता सुख जनकता है विवेकी ख्याति जनकता है बुद्धि बुद्धिसत्व में ये प्राप्ति है बुद्धि बुद्धिसत्व में ये स्वभाव सुख और विवेक जनकत्व वी प्राप्ति है वो प्राप्ति क्यों नहीं होती सा कृतश्चित अधर्मात् तमस व प्रतिबंधात् न भगती किसी अधर्म से अथवा तमगुण से प्रतिबंध से सा प्राप्ति न सुख की उत्पत्ति नहीं होती विवेक ख्याति नहीं होती और जो धर्म करेंगे धर्म आज योगा अनुष्ठान शास्त्रीय कर्म धर्म विहित कर्म जन धर्म अथा योगांग अनुष्ठान करेंगे तद अपन ही प्रतिबंध नवस्त होगा अधर्म रूप जो प्रतिबंध क्षय होने पर अपन निवृत्त होने पर तद अप्रतिबद्ध वृत्ति स्वभावत हो अप्रतिबद्ध हो गया जो अधर्म से प्रतिबद्धता तमगुण से प्रतिबद्धता अप्रतिबद्ध ऐसे वृत्ति स्वभावत ही जनकता जनकता तथा अपनोति और प्रतिबंध होने से उसका स्वभाव ही सुख और ज्ञान का विवेक्याति का जनक जनकता तथा अपनोति उसको प्राप्त करता है विवेक ख्याति को सुख को प्राप्त करता है ये विवेक आदि के प्राप्ति का कारण योगांग अनुसार योगांग अनुसार कारण से प्रतिबंध पाप की निवृत्ति होगी जो प्रतिबंध तथा प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर उसकी प्राप्ति स्वाभाविक प्राप्ति है। यथा वो क्षति निमित्तम अप्रयोजक प्रकृतिना वर्णभेदस्थ तथा क्षेत्रिकवत ये आगे सूत्र आ चतुर्थ अध्याय निमित्तम अप्रयोजक प्रकृतिना प्रकृति का निमित्त प्रयोजक कारण नहीं होता है प्रकृति स्वभाव से क्या होता है वर्णभेदस्तु प्रतिबंधक निवृत्ति होती है वर्ण आवरण आवरण का भेदन होता है जो निमित्त है निमित्त के द्वारा प्रतिबंध के निवृत्ति होती है और जो जिसका स्वभाव वो कार्य करेगा प्रतिबंध जैसे कार्य नहीं करता है जहां जहां कोई निमित्त होता है निमित्त के वह प्रतिबंध को नष्ट कर दिया तो अपने स्वभाव से कारण कार्य करेगा दृष्टांत दिया तत्व तो क्षेत्र क्षेत्र कृषि करने वाले खेत करने वाले एक जमीन में दूसरे जमीन को पानी देने के लिए बीच में मेढ होता है बंद कर रखने के लिए वो निमित्त है पानी देने के लिए वो कुछ निमित निमित्त कुछ नहीं केवल जो आवरण वर्ण है मेड है बंद करके रखना उसको छेद कर देता काट देता थोड़ा रात रा पानी जमीन से उधर चल जाता है पानी अपने आप चल जाता है वर्णन भेद होता है क्षेत्र जैसे एक से दूसरे को पानी देने के लिए जो मेढ बंद करने रखना है उसको थोड़ा काट देता है तो पानी अपने चल जाता है ठीक इसी प्रकार जहां जहां जो स्वभाव है निमित्त को चाहने पर प्रकृति के स्वभाव को कुछ करता नहीं प्रतिबंध को नष्ट कर देता है प्रतिबंध नष्ट होने से स्वभाव से कारण कार्य करेगा इसी प्रकार यहां भी सत्व गुण बुद्धि सत्व में ये स्वभाव है सुख अनु और विवेक आदि करना ताप है प्रतिबंध का उसके कारण नहीं होता है योगा अनुसारण करेंगे धर्म करेंगे पाप निवृत्ति होने पर प्रतिबंध पाप नष्ट होने पर फिर अपने आप शांति सुख प्राप्ति होती सुख की विवेक ख्या की प्राप्ति होती तो है तद एवं विवेक ख्याति लक्षण कार्य अपेसिया प्राप्ति कारण उत्तम विवेक ख्याति रूप जो कार्य इसकी अपेक्षा योगांग अनुसार प्राप्त कारण कहा गया और योगा विवेक ख्याति प्राप्ति होने के पहले अशुद्धि का क्षय होता है अशुदीक्ष करके ही विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है मुख्य तो हो गया प्राप्ति कारण अवान्तर कार्य अपेक्षा से देव वियोग कारण मितया अब अंतर्गत कार्य योग विवेक ख्याति प्राप्ति होने के पहले अशुदीक्षय होता है योगांग अनुशासन से अशुदीक्ष होने पर विवेक ख्याति होती है तो अभांतर कार्य को विचार करने पर तदेव योगांग अनुसारम कारण होगा वियोग का अशुद्धि के वियोग का कारण होगा पहले बताया था वियोग कारण भाष्य में वियोग कारण तदेव अशुद्धि है तदेव योगाम अशुद्धि के वियोग का कारण होता है अन्यत्व तो कारण महात्व अन्य तो कारणम यथा सुवर्ण सुवर्ण कारण सुवर्ण का सुवर्णकार होता अन्य तो कारण सुन्ना को अन्य भूतनादि बनाता है टीका कटककुंडल कैुरादि भिन्ना भेद विवेश कटका अभेद विवेश कटका सुवन से कुंडलाद्यम कटक कंकणे कुंडल कौरे वाजुबंदादीधन कटक कुंडल केवुरादि सोन बनाते इन्से भिन्ना भिन्न और भिन्न अभिनय भिन्न कैसे, भेद कटकादि केवक्षित भिन्न भेद कुछ भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न कुछ अभिनय मिट्टी से घट भिन्न भी अभिन भी कटकादि भिन्न भेद विवख्या करेंगे भिव अभेद विवख्या करेंगे तो कटकादि कटका से भिन्न है और अभिन्न भी स्वर्ण कटक से है भेद भी है वेद विवेक्षा हुआ भूषण से सुना में भिन्न अभिन्न भेद की व्यवस्था करके भिन्न दोनों है उपादान कारण और कार्य में मिट्टी से घटा बनता है घटा भी मिट्टी है इसलिए अभिन्न है और अत्यंत अभिन्न नहीं घटत्व तो ना मित्य है तंतुत्व तो ने पटत्व ने भिन्न भी है और पट तंत्रात्मकोण भी। से अभिन्न भी है सुवर्ण से भूषण बनाए भूषण पहले नहीं था सुवर्ण पिंड से भूषण अलग अलग, अलग बना तो कटक कुंडल भिन्न भी है और सुवर्ण तो नभिन्न भी है तो यहाँ इस प्रकार जो सुवर्ण है कटक कुंडल केवरा आदि से भिन्न भी है भेद व्यवसाय करके और अभिद व्यवसाय कर ऐसा अभी जो सुवर्ण है उसी सुवर्ण का अन्यत्व कारण भिन्न कारण अन्य सुबन अन्य सुवर्णकार सोनार उसको अन्य अन्य भूषण बना देता है कटकादिन्न से सुवर्ण से कुंडला कटक से अभिन्न हो गया सुवर्ण किन्तु कुंडलाद अन्यत्म कटक से हो गया कुंडल कटका से सुवन से कुंडलाध अन्य तो कुंडल से भिन्न हो गया भिन्न अभिन्न कटक कुंडल भिन्न है तथा से कटकारी सुभर्णकार कुंडलाद अभिनाश सुवर्णाद अन्य कुर्बन अन्यत्व कारण कटकारी सुवर्णकार सुभन कार सोनाथ कटक कंकण बनाने वाला कुंडलाद अभिनाश सुभनाथ कुंडल से अभिन्न सुवर्ण है सुवर्ण अभी अन्य बना दिया कटक बना दिया कंकण बना दिया शुभनाथ कुर्बन अन्य कारण अन्य कारण कटक कंकण बना दिया अन्य तो कारण हो गया सोनार सोनार हो गया अन्य तो कारण अन्य अन्य कार्य बनाता है अग्निर तो भी पाक्य अन्नत्व कारण यद्यपि अग्नि पाक्य भोजनादिका अनेत्व तो कारण ही पाक होने पर तंडुल से पाक होकर के बात बनी गया तथा धर्मिणो धर्मोला तंडुलत्व धर्मयोर उपजन पाय भी धर्मी अनुवर्तते यदि न सत्य अन्यत्व कारण सत्य वक्त इति विकार कारण तो भुक्तम यहाँ तंडुर से जो भात हो जाता है इसको विकार कारण कहा अन्यतो कारण नहीं कहा यद्यपि अन्य से तुर से भोजन पाक होने पर उदन हो जाता है तो अन्य होता है फिर भी धर्मिना तंडुल से दो जो धर्म होगी पुलात्व और तंडुल तंडुल आगे पुला तत्व तो हो गया भात पकने पर समूह सम होता है पुला कमांड हो जाता है बात हो गया तो आ गया तो, तो पुलाकत्व तो दो धर्म दो धर्म में भेद अविभक्या भेद विवक्षा नहीं करने पर पहले जो था तंडुलो आगे भी वो तंडलो ही रहा जाने पर भेद विवेक्षा नहीं करके धर्म और उपजनता है रुप धर्म की उत्पत्ति ना तंडुलत्व तो का नाश तो कुलाको की उत्पत्ति हुई होने पर भी धर्मी अनुवर्तते क्योंकि वेद विभिन्न नहीं करने से वही धर्मी तंडुल धर्मी अनुवर्तते ऐसा मान करके न तथ्य अन्यतम सक्यम भोक्तम इसलिए तंडुल से कुला का बोधन अन्य नहीं कर सकते यह तो विकार हो गया इसलिए उसको विकार कारण तो कहा गया ये न संकर इसलिए विकार कारण अन्य तो कारण दोनों का मिश्रण नहीं होता शंकरण नहीं है न तो संस्थान भेद धर्मी अनेत्व कारण व्याख्यम जो संस्थानभेद अवयवसनिवेश है ना कटक कुंडलादि में भिन्न भिन्न अव्यवश अवयवसनिवेश अवयव तो धर्मी सुवर्ण से संस्थानभेद अन्य का कारण की व्याख्यम थे न सुवर्णकार इत्या संगति सुवर्ण का जो अन्य कारण है अन्य कारण कौन है पूर्व जी कहता संस्थान भेद रहे अवय का संयोग अवय संयोग ही वेद का कारण हुआ तो सिद्धांत कहता है भाष्य में कहा गया सुवर्ण से सुवर्णकार सुवर्ण कारित असंग हो जाएगा सुवर्णकार ही अन्य तो कारण हो न की संस्थान भेद सुवर्णकारित से असंगत है अर्थात सुनार ही अन्य कारण हुआ इस प्रकार आगे भी कहेंगे अन्य कारण ही